और मूर्त को अपर ब्रह्म कहते हैं गुणों की व्यापकता के अनुसार मूर्त के भी तीन भेद हैं ब्रह्मा विष्णु और शिव ये एक होते हुए भी तीन कहलाते हैं इन तीनों देवताओं का भी वेद तत्व एक ही है उसे ही परब्रह्म कहते हैं गुण और कर्म के भेद से एक की ही अनेक रूपों में होती है लोकों का उपकार करने के लिए एक ही ब्रह्म के तीन रूप हो जाते हैं जो इस परम तत्त को जानता है वहीं विद्वान है दूसरा नहीं जो इन तीनों में भेद बतलाता है उसे लिंग भेदी कहते हैं उसके लिए कोई प्रायशित नहीं है तीनों देवताओं के रूप एक दूसरे से भिन् और प्रथक प्रथक हैं संपूर्ण साकार रूपों में पृथक पृथक वेद प्रमाण हैं जो निराकार तत्व है वह एक ही है वह उन तीनों की अपेक्षा उत्कृष्ट माना गया है आपस्तंभ बोले इससे मैं किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सका इसमें जो रहस्य की बात हो उसे विचार कर बतलाईए अगस्त जी ने कहा यद्यपि इन देवताओं में परस्पर कोई भेद नहीं है सभा के सुखस्वरूप शिव से ही संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होती हैं मुने पराभक्ति के साथ भगवान शिव की ही आराधना करो दंडकारण्य में गौतमी के तट पर भगवान शिव समस्त पाप राशिका निमरण करते हैं महर्षि अगस्त की यह बात सुनकर आपस्तंभ मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई उन्होंने गंगा में जाकर स्नान किया और व्रत पालन का नियम लेकर भगवान शंकर का स्तुवन करना आरंभ किया आपस्तंभ बोले जो काष्ठों में अग्नि फूलों में सुगंध बीजों में वृक्ष आदि पत्थरों में सुवर्ण तथा संपूर्ण भूतों में आत्मा रूप से छिपे रहते हैं उन भगवान सोमनाथ की मैं शरण लेता हूं जिन्होंने खेल खेल में ही इस विश्व की रचना की जो तीनों लोकों के भरण पोषण करने वाले तथा उसके रचयिता हैं संपूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है और जो सत असत से परे हैं उन भगवान सोमनाथ के मैं शरण लेता हूं जिनका स्मरण करने मात्र से देहधारी जीव को दरिद्रता के महान अभिशाप और रोग आदि स्पर्श नहीं करते तथा जिनकी शरण में गए हुए मनुष्य अपनी अभिष्ट वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं उन भगवान सोमनाथ की मैं शरण लेता हूं जिन्होंने पहले तीनों वेदों में वर्णित धर्म का साक्षात्कार करके उसमें ब्रह्म आदि देवताओं को नियुक्त किया और इस प्रकार जिन्होंने दो शरीर धारण किए उन भगवान सोमनाथ की मैं शरण लेता हूं नमस्कार मंत्रोचारण पूर्वक हवन किया हुआ हव्यस्य और श्रद्धा पूर्वक क्या हुआ पूजन ये सब जिनको प्राप्त होते हैं तथा संपूर्ण देवता जिनकी दी हुई हावी को ग्रहण करते हैं उन भगवान सोमनाथ की मैं शरण लेता हूं जिनसे बढ़कर दूसरी कोई उत्तम वस्तु नहीं है जिनसे बढ़कर अत्यंत सूक्ष्म भी कोई नहीं है तथा जिनसे बढ़कर महान से महान वस्तु भी दूसरी नहीं है उन भगवान सोमनाथ की मैं शरण लेता हूं जिनकी आज्ञा से यह विचित्र अचिंत्य नाना प्रकार का और महान विश्व कार्य में संलग्न हो निरंतर परिचालित रहता है उन भगवान सोमनाथ की मैं शरण लेता हूं जिनमें ऐश्वर्य सबका आधिपत्य कर्तृत्व बात्रत्व महत्व प्रीति यश और सौख्य ये अनादि धर्म हैं उन भगवान सोमनाथ की मैं शरण लेता हूं जो सदा शरण देने योग्य सबके पूजनीय शरणागत के प्रिय नित्य कल्याणमय तथा सर्वस्वरूप हैं उन भगवान सोमनाथ की मैं शरण लेता हूं इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर कहा मुने कोई वर मांगो आप स्तंभ ने कहा मेरा और दूसरों का कल्याण हो जो मनुष्य यहां स्नान करके संपूर्ण जगत के स्वामी आपका दर्शन करें वे अपनी समस्त अविष्ट वस्तुओं को प्राप्त करें भगवान शिव ने एवमस्त कहकर ऐसा अनुमूदन किया तब से वह तीर्थ आपस्तंब तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ वह अनादि अविद्या में अंधकार राशिका उन्मूलन करने में समर्थ है शुक्ल तीर्थ मनुस्य को सब प्रकार की सिद्धी प्रदान करने वाला है। उसके स्मरण मात्र से संपूर्ण अविष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है भरतवाज नाम से विख्यात एक बड़े धर्मात्मा मुनि थे उनकी पत्नी का नाम पैठनसी था वह पातिव्रत धर्म का पालन करती हुई पति के साथ गौतमी के तट पर निवास करती थी एक बार मुनि ने अग्नि और सोम देवताओं के लिए तथा इंद्र और अग्नि देवताओं के लिए पुर् डाश खिर बनाया पुरो डाश जब पक रहा था तब धूंें से एक पुरुष प्रगट हुआ जो तीनों लोगों को भयभीत करने वाला था उसने पुरो डाश खालिया यह देखकर मुनी ने रोधपूर्वक पूछा तो कौन है जो मेरा यग्ञ नष्ट कर रहा है ऋष की बाद सुनकर राक्षस ने उत्तर दिया मेरा नाम यज्ञग्न है मैं संध्या का पुत्र हूं प्राचीन वरहिष का ज्येष्ठ पुत्र मैं ही हूं ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया है कि तुम सुख पूर्वक यज्ञों का भक्षण करो मेरा छोटा भाई कल भी बलवान और अत्यंत भीषण है मैं काला मेरे पिता काले मेरी मां काली तथा छोटा भाई भी काला ही है मैं कृतांत बनकर यज्ञ का नाश और यूप का छेदन करूंगा भरतवाज जी ने कहा तुम मेरे यज्ञ की रक्षा करो क्योंकि यह प्रिय एवं सनातन धर्म है मैं जानता हूं तुम यज्ञ का नाश करने वाले हो तो भी मेरा अनुरोध है कि तुम ब्राह्मणों सहित मेरे यज्ञ की रक्षा करो यज्ञग्न ने कहा भरतवाज तुम संक्षेप से मेरी बात सुनो पूर्व काल में देवताओं और दानवों के समीप ब्रह्मा जी ने मुझे शाप दिया उस समय मैंने लोक पितामह ब्रह्मा जी को प्रार्थना करके प्रसन्न किया तब उन्होंने कहा जब श्रेष्ठ मुनि तुम्हारे ऊपर अमृत का छींटा दें तब तुम शाप से मुक्त हो जाओगे इसके सिवा और कोई दूसरा उपाय नहीं है ब्राह्मण आप ऐसा करेंगे तब आपकी जो जो इच्छा होगी उबा सब पूर्ण होगी यह बात कभी मिथ्या नहीं हो सकती भरतवादास जी ने फिर कहा महामते तुम मेरे सखा हो अतः जिस उपाय से यज्ञ की रक्षा हो वह बताओ मैं उसे अवश्य करूंगा देवताओं और दैत्यों ने एकत्रित होकर कभी क्षीर समुद्र का मंथन किया था उस समय बड़े कष्ट से उन्हें अमृत मिला वही अमृत मुझे कैसे सुलभ हो सकता है यदि तुम प्रेमवश प्रसन्न हो तो जो वस्तु सुलभ हो वही मांगो ऋषि की यह बात सुनकर राक्षस ने प्रसन्नता पूर्वक कहा गौतमी गंगा का जल अमृत है स्वर्ण अमृत के हलाता है गाय का घी भी अमृत है और सोम को भी अमृत ही माना जाता है इन सबके द्वारा मेरा अभिषेक करो अथवा गंगा का जल घी और स्वर्ण इन तीनों वस्तुहों से ही अविषेक करो सबसे उत्कृष्ट एवं दिव्या अमृत है गौतमी गंगा का जल यह सुनकर भारद्वाज मुनी को बड़ा संतोष हुआ उन्हों ने बड़े आदर के साथ गंगा का अमृत में जल हाथ में लिया और उससे राक्षस का अविषेक किया इससे वह महाबली राक्षस शुक्लवरण का होकर प्रकट हुआ जो पहले काला था, वह क्षण भर में गोरा हो गया प्रतापी भरतद्वाज जी ने संपूर्ण यज्ञ समाप्त करके ऋतिजो को विदा किया इसके बाद राक्षस ने पुनः भरतद्वाज से कहा मुने अब मैं जाता हूं तुमने मुझे गौर वर्ण कर दिया तुम्हारे इस तीर्थ में जो लोग स्नान दान और पूजन आदि करें उन सबके अभिष्ट फलों की सिद्धि हो